संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व नारद जैसे धित्राष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर युधिष्ठिर आदि का शोक और उन तीनों के अंत्येष्टि कर्म वैश्व जी कहते हैं जन्मे पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब दो वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की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 रास्ते में भगवती गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ बोले, भगवान गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराध्य त्राष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है वे कुशल पूर्वक है ना? गांधारी कुंती संजय तथा मेरे ताऊ महाराध्य त्राष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताने की कृपा कीजिए नारद जी ने कहा महाराज मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वह सारा ठीक-ठीक बतला रहा हूं। तुम स्थिर चित्त होकर सुनो जब तुम लोग बन से लौट आए तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और वधू कुंती के साथ गंगा द्वार हरिद्वार को चले गए संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी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 गांधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे ऊंची नीची भूमि आने पर संजय ही धित्राष्ट्र को निभाते थे और कुंती देवी गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई थी एक दिन की बात है राजा धित्राष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वे आश्रम की ओर चल दिए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 भाग न सके तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी अतः वे भी भागने में असमर्थ थे। उस समय आग को निकट आती देख राजा ने अपने से से कहा, संजय तुम कैसे ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां यह दावाग्न तुम्हें जला न सके हम लोग तो अब यही अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले महाराज इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है आपके शरीर का का दाह संस्कार तो अग्नि में होना चाहिए। इस इस समय इस दावा नल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता अब इसके बाद क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें संजय के इस प्रकार पूछने पर धेत्रा ने फिर कहा संजय हम लोग स्वेच्छा से गृह शाश्रम का परित्याग करके चले आए हैं हमारे लिए लिए इस तरह की मृत्यु कारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के के संयोग से से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए तुम अब शीघ्र चले जाओ बिलम्ब न करो यह कहकर राजा धित्रा ने अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए उन्हें उस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा महाराज अब अपने की को योग युक्त कीजिए राजा ने उनकी कथनानुसार समाधि लगा ली वे इंद्रियों को रोक कर काष्ट की भांति निश्चेष हो गए इसके बाद देवी गांधारी तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृभ्य राजा धृतराष्ट्र ये तीनों ही दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए किंतु संजय के प्राण बज गए हैं मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्या से घिरे हुए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 क्योंकि उनके मन में उन तीनों की सद्गति के विषय में तनिक भी संदेह नहीं था। वहां जाने क्योंकि धित्राष्ट्र ग्री और कुंती ने स्वेच्छा से ही दाबाग्न में अपने शरीर की आहुति दी है वैश्वपायन जी कहते हैं राजन राजा धित्राष्ट्र के परलोक गमन का जबृतांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंत में उस समय महान हाहाकार मच गया सब लोग फूट फूट कर रोने लगे थोड़ी देर में जब रोने की आवाज शांत हुई तो धर्म राजने आंसू पोच कर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे ब्रह्म हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धित्राष्ट्र की वन में यो अनाथ की मृत्यु हुई यह कितने दुख की बात है मुझे ने गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है क्योंकि वे पार्थिव का पालन करके अपने पति के लोक में गई है मैं तो उस माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूब रहा हूं, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया था हाय उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आवाहिनी आदि अग्नि के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ नारद जी ने कहा राजन धिताष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राजी जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आह्वनी आदि अग्नि को वहीं त्याग दिया था उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए तपस्याओ का कहना है कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी और जैसा कि मैंने पहले बताया है वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा हैं ईश्वर का का राजा का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाग हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं इसलिए तुम उनके लिए शोक न करो गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम अपने अपने सभी भाइयों भाइयों के साथ साथ साथ जाकर उन तीनों को जलांजली दो। थिर थिर को दो। राजा युधिष्ठिर और से से साथ ले नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई फिर सबने जल में स्नान किया और युष्स को आगे करके उन्होंने महात्मा धिताष्ट्र गांधारी और कुंती देवी को उनके पृथक पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजली दी। उसके बाद अशोक निवृत्ति के के कार्य करते हुए पांडव लोग नगर के बाहर ही ठहर गए। युधिष्ठिर ने जहां राजा धित्राष्ट्र दब्ध हुए थे उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा और वही हरिद्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा दे उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण की, शौच संपादन के लिए दशाह आदि कर्म कर देने के पश्चात पांडव नंदन युधिष्ठि ने बारहवें दिन धित्राष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी झत्राष्ट्र के नि्त उन्होंने सोना चांदी गौ तथा बहुमूल्य सयाए प्रदान की इसी प्रकार गांधारी और कुंती के पृथक पृथक नाम लेकर उनके लिए भी उत्तम उत्तम दान की। ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से सया भोजन सवारी मड़ी रत्न धन वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया जो लोग हरिद्वार में भेजे गए थे उन्होंने भी राजा की आज्ञा के और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया इसके बाद हस्तिनापुर में लौट कर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया देवर्षि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधा अपने अपने जाति भाई संबंधी मित्र बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए पंद्रह वर्ष वर्ष अस्तिनापुर नगर में व्यतीत किए थे और तीन वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे आश्रम वार्षिक पर्व समाप्त